देवी भागवत नवम नारद ने कहा भगवान लक्ष्मी सरस्वती गंगा और जगत को पावन बनाने वाली तुलसी, ये चारों नारायण की ही प्रिया हैं। यह प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई यह वृत्तांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला उसे कृपया सुनाइए भगवान नारायण बोले नारद जब गंगा वैकुंठ में चली गई तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही वैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु भगवान श्री श्रीअली को प्रणाम करके कहने लगे ब्रह्मा जी ने कहा भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव गंगा इस समय एक सुशील से देवी के रूप में विराजमान है दिव्य जौवन से सम्पन्न होने के कारण उनका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है शुद्ध एवं सत्वस्वरूपणी उस देवी में क्रोध और अहंकार लेस मात्र के लिए भी नहीं है श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई वह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती किंतु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती वह माननी राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई इसी से रक्षा हुई उस समय सर्वत्र सूखे एवं ब्रह्मांड गोलोक को देखकर मैं गोलोक में गया भगवान श्री कृष्ण सम्पूर्ण वृत्तांत जानने के लिए वहाँ विराजमान थे उन्होंने सबका अभिप्राय समझ कर अपने चरण कमल के नखाग्र से इसे बाहर निकाल दिया तब मैंने इसे राधा की पूजा के मंत्र याद कराए इसके जल से ब्रह्मांड गोलोक को पूर्ण कराया तदनंतर राधा और श्रीकृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर इसे सांस लेकर यहां आया प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए देवेश आप पुरुषों में रत्न हैं इस साथ भी देवी को स्त्रियों में रत्न माना जाता है जिनमें सत असत का पूर्ण ज्ञान है वे पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियाँ भी उसी की कलाएँ हैं केवल आप भगवान श्रीहरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भु श्रीहरि के रूप में प्रकट हो गया इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भु श्री राधा भी दो रूपों में परिणित हुई दाहिने अंश से तो वे स्वयं रहीं और उसके वामांश से लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ अतएव यह गंगा आपको ही वरण करना चाहती है क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट है प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग है उन्हें इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्रीहरि के पास गंगा को बैठा दिया और वे से चल पड़े फिर तो स्वयं श्रीहरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमलों को ग्रहण कर लिया और वे उनके प्रीतम पति बन गए जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई जो भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा के विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा गंगा सरस्वती से कुछ द्वेष नहीं रखती थी अंत में उबकर विष्णुप्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का श्राप दे दिया था उन्हें इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित तीन पत्नियां हैं बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनाने का बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया अतएव तुलसी सहित ये चार प्रियसी पत्नियाँ कही गई हैं